राजयोग ध्यान और समाधि जो हो हम मोहम्मद तथा अन्य कई महापुरुषों के जीवन चरित्र का अध्ययन करने पर देखते हैं कि अचानक इंद्रियातीत राज्य में जा पड़ने से उपर्युक्त प्रकार के खतरे की आशंका रहती है किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि वे सभी दिव्य प्रेरित थे जब कभी कोई महापुरुष केवल भावुकता के बल से इस अतिय अवस्था में जा पड़े हैं तो वे उस अवस्था से कुछ सत्य ही नहीं लाए पर साथ ही अंधविश्वास धर्मांधता ये सब भी लेते आए उनकी शिक्षा में जो उत्कृष्ट अंश है उससे जगत का जैसा उपकार हुआ है उन सब धर्मांधता और अंधविश्वासों से वैसे ही क्षति भी हुई है मानव जीवन नाना प्रकार के विपरीत भावों से ग्रस्त होने के कारण असामंजस्यपूर्ण है इस असामंजस्य में कुछ सामंजस्य और सत्य प्राप्त करने के लिए हमें युक्ति तर्क के अतीत जाना पड़ेगा पर वह धीरे धीरे करना होगा नियमित साधना के द्वारा ठीक वैज्ञानिक उपाय से उसमें पहुंचना होगा और सारे अंधविश्वास को भी हमें छोड़ देना होगा अन्य कोई विज्ञान सीखने के समय जैसा हम लोग करते हैं इस अति चेतन अवस्था के अध्ययन के लिए ठीक उसी धारा का अनुसरण करना होगा युक्त तर्क को ही अपनी नींव बनाना होगा युक्ति तर्क हमें जितनी दूर ले जा सकता है हम उतनी दूर जाएंगे और जब युक्ति तर्क नहीं चलेगा तब वहीं हमें उस सर्वोच्च अवस्था को प्राप्ति का रास्ता दिखला देगा अतः यदि कोई अपने को दिव्य प्रेरित कहकर दावा करे फिर साथ ही युक्ति से विरुद्ध भी अटपट बोलता रहे तो उसकी बात मत सुनना क्यों इसलिए कि जिन तीन भूमियों की बात कही गई है जैसे जन्मजात प्रवृत्ति चेतन या तर्कजात ज्ञान और अतिचेतन या ज्ञानातीत भूमि ये तीनों एक ही मन की विभिन्न अवस्थाएं हैं एक मनुष्य के तीन मन नहीं हैं वरन उस एक ही मन की एक अवस्था दूसरी अवस्थाओं में परिवर्तित हो जाती है जन्मजात प्रवृत्ति चेतन या तर्कजात ज्ञान में और तर्कजात ज्ञान अतिचेतन या जगत जगततीत ज्ञान में परिणित होता है अतः इन अवस्थाओं में से कोई भी अवस्था दूसरी अवस्थाओं की विरोधी नहीं है यथार्थ दिव्य प्रेरणा तर्कजात ज्ञान की अपूर्णता को पूर्ण मात्र करती है पूर्वकालीन महापुरुषों ने जैसा कहा है हम विनाश करने नहीं आए वरण पूर्ण करने आए हैं इसी प्रकार दिव्य प्रेरणा भी तर्कजात ज्ञान का पूरक है और उसके साथ उसका पूर्ण समन्वय है ठीक वैज्ञानिक उपाय से उपरयुक्त अतिचेतन या समाधि अवस्था प्राप्त करने के लिए ही पूर्वकथित सारे योगांग उपदिष्ट हुए हैं यह भी समझ लेना विशेष आवश्यक है कि इस दिव्य प्रेरणा को प्राप्त करने की शक्ति प्राचीन पैगंबरों के समान प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव में है वे पैगंबर कोई अद्वितीय नहीं थे वे हमारे तुम्हारे समान ही मनुष्य थे वे अत्यंत उच्च कोटि के योगी थे उन्होंने पूर्वोक्त अति अवस्था प्राप्त कर ली थी और प्रयत्न करने पर तुम और मैं भी उसकी प्राप्ति कर ले सकते हैं वो कोई वे कोई विशेष प्रकार के अद्भुत मनुष्य नहीं थे यदि एक मनुष्य ने उस अवस्था की प्राप्त की है तो इसी से प्रमाणित होता है कि प्रत्येक मनुष्य के लिए ही इस अवस्था को प्राप्त करना संभव है यह केवल संभव ही नहीं वरन समय आने पर सभी इस अवस्था की प्राप्ति कर लेंगे इस अवस्था को प्राप्त करना ही धर्म है केवल प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा यथार्थ शिक्षा लाभ होता है हम लोग भले ही सारे जीवन भर तर्क विचार करते रहें पर स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव किए बिना हम सत्य का कण मात्र भी न समझ सकेंगे कुछ पुस्तकें पढ़कर तुम किसी मनुष्य से शल्य चिकित्सक बनने की आशा नहीं कर सकते तुम केवल एक नक्शा दिखाकर देश देखने के मेरा कौतूहल पूरा नहीं कर सकते स्वयं वहां जाकर उस देश को प्रत्यक्ष देखने पर ही मेरा कौतूहल पूरा होगा नक्शा केवल इतना कर सकता है कि वह देश के बारे में और भी अधिक अच्छी तरह से जानने की इच्छा उत्पन्न कर देगा बस इसके अतिरिक्त उसका और कोई मूल्य नहीं सिर्फ पुस्तकों पर निर्भर रहने से मानव मन अवनति की ओर जाता है यह कहने की अपेक्षा और घोर ईशनिंदा क्या हो सकती है कि ईश्वरीय ज्ञान केवल इस ग्रंथ में या उस शास्त्र में आबद्ध है मनुष्य इधर तो भगवान को अनंत कहता है और उधर एक छोटे से ग्रंथ में उन्हें आबद्ध कर रखना चाहता है क्या गर्व ग्रंथ पर विश्वास नहीं किया इसलिए लाखों आदमी मारे गए एक ही ग्रंथ में सारा ईश्वरीय ज्ञान निबद्ध है इस पर विश्वास न करने से सहसत्रों लोग मौत के घाट उतार दिए गए भले ही आज उस हत्या आदि का समय नहीं रहा पर फिर भी अभी तक जगत इस ग्रंथ विश्वास में प्रबल रूप से आबद्ध है